पातंजल योग सूत्र कैवल्य पाद द्विपाकानु गुणानाम एवाभि व्यक्तिर वासनानाम आठवां इन त्रिविध कर्मों से प्रत्येक अवस्था में वे ही वासनाएं प्रकाशित होती हैं जो केवल उस अवस्था में प्रकाशित होने के योग्य हैं अन्य सब उस समय के लिए स्तमित रूप से रहती हैं मान लो मैंने पाप पुण्य और मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म किए उसके बाद मान लो मेरी मृत्यु हो गई और मैं स्वर्ग में देवता हो गया मनुष्य देह की वासना वासना और देह देह की वासना एक समान नहीं है। देव देह खाना पीना कुछ नहीं करती यदि बात ऐसी हो तो फिर आत्मा के जो पूर्व अभुक्त कर्म है जो अपने फलस्वरूप खाने पीने की वासना को जन्म देते हैं वे सब भला कहा जाते हैं जब मैं देवता हो जाता हूं, तब ये कर्म कहाँ रहते हैं इसका उत्तर यह है कि वासना उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र को माने पर ही प्रकाशित होती है जिन सब वासनाओं के प्रकाशित होने की उपयुक्त वातावरण आता है उस समय केवल वे ही प्रकाशित होंगे, शेष सब संचित रहेंगे। इस जीवन में हमारी बहुत सी देवोचित वासनाएँ हैं बहुत सी मनुष्योचित और बहुत सी जब हम देव देह धारण करते हैं तो केवल शुभ वासनाएं ही प्रकाशित होती हैं क्योंकि तब उनके प्रकाशित होने का उपयुक्त अवसर आता है जब हम पशु देह धारण करते हैं तो केवल पार्श्विक वासनाएं ही ऊपर आती हैं और शुभ वासनाएं बाट देखती रहती हैं इससे क्या पता चलता है यही कि वातावरण की सहायता से हम इस वासनाओं का दमन कर सकते हैं जो कर्म उस वातावरण के उपयुक्त और अनुकूल है केवल वे ही प्रकाशित होंगे इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वातावरण की शक्ति स्वयं कर्म का भी दमन कर सकती है जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि, आनंदरियम स्मृति संस्कार योह एक एकरूपत्वात् नौवा स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी वासनाओं कर्म संस्कारों का आनातर रहता है अर्थात उनमें व्यवधान नहीं होता समस्त अनुभूतियाँ सुख आकार धारण कर संस्कार के रूप में परिणत हो जाती है जब ये संस्कार फिर से जागृत होते हैं तब उसी को स्मृति कहते हैं ज्ञानपूर्वक किए गए वर्तमान कर्म के साथ संस्कार के रूप में परिणत पूर्व अनुभूतियों का जो परस्पर अज्ञान युक्त संबंध है जहाँ पर उनका भी स्मृति शब्द से बोध होता है प्रत्येक देह में वही संस्कार समष्टि कर्म का कारण होती है जो उसी जाति की देह से प्राप्त हुई है भिन्न जाति की देह से लब्ध संस्कार समष्टि उस समय स्मित रूप से रहती है प्रत्येक शरीर इस प्रकार कार्य करता है मानो वह उसी जाति की देह परम्परा का एक वंशज हो इस तरह हम देखते हैं कि वासनाओं का क्रम नष्ट नहीं होता